पार्ट एक बपतिश्मा सत्य बपतिश्मा एक प्रकार का चिन्ह है जो दर्शाता है कि उदार भेजा गया और ग्रहण किया गया बाइबल आयत इसलिए उसकी मृत्यु में बपतिश्मे के साथ हम गाड़े गए और जैसे परमेश्वर की महिमा के जरिए प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा वैसे हम भी नए जीवन में चल सके रोमियों छह चार सो उस मृत्यु का बपतिश्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। परिचय बपतिश्मा लेने वालों को लोगों के बीच में बपतिश्मा दिया जाता है यह दर्शाने के लिए कि उसने पहले ही अनंत जीवन पा लिया किन्तु उससे बढ़कर इसका अर्थ यह नहीं है कि बप्तिश्मा लेने ऐसी उसने अनंत जीवन पा लिया बपतिश्मा हमें हमारे पापो ऐसी नहीं बचाता है दोनों साथ साथ की प्रक्रिया दर्शाता है कि जो बपतिश्मा ले रहा है वह विश्वास करता है समझता है तथा मसीह विश्वास को अपने आप में स्वीकार करता है विश्वासी का बप्तिश्मा मुख्य रूप से पश्चाताप का बपतिश्मा है पूर्ण रीति से पानी में डूबना विजयी नाम में वह जो अपने आप में विश्वास को अंगीकार करते हैं लगातार एक ही प्रकार का बपतिश्मा कलेशियाओं में होता है प्रेरितों के काम दो अड़तीस पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे जब पतरस ने प्रचार किया तो पैदे कुश्त के दिन पर और उसने यहूदियों को बताया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने घात किया यशु वह जीवित हो उठा और सदा के लिए राज्य करता है बहुत से लोगो को आश्चर्य हुआ की अब वे क्या करे पश्चाताप करो पत्रस ने कहा और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो यह बहुत सरल है कि इस दबाव को अनदेखा कर देना किंतु पत्रस यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों को खेदित करने के लिए यह सब वाक्यों को नहीं दर्शाया किंतु उसने स्वतंत्रता पूर्वक जीने के तरीकों को जीवित प्रभु के अधीन करने को बनाया यीशु मसीह का नाम उसका दावा है और बपतिस्मा लेने का अर्थ है कि लोग समझते हैं कि उन्होंने इस दावे को स्वीकार कर लिया है प्रेरितों के काम चार बारह और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्वार पा सकें ईश्यू के अलावा उद्धार कहीं भी नहीं है पहला क्रंथियो पंद्रह तीन से चार इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा युना दस मैं तुमसे तुम सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परन्तु और किसी और ऐसी चढ़ आता है वह चोर और डाकू है इस प्रतिज्ञा में क्या शामिल है बाइबल स्वतः ही प्रभु यशु को यूहन्ना 10 के अनुसार चरवाहे के रूप में दर्शाती है और उसके मानने वालों को भेड़ों के समान बताया गया है अच्छा चरवाहा यशु ने कहा अगुवाई करना चरवाही करना और अपनी भेड़ों की रक्षा करना चार नौ और कहाँ वो लेकर जाता है यह भी भेड़ो का कार्य तीन लूका नौ सतावन ऐसी बासठ जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा जहाँ जा तू जायेगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दू उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे परन्तु तू जाकर परमेश्वर के राजे की कथा सुना एक और ने भी कहा प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा पर पहले मुझे जाने देखी अपने घर के लोगों से विदा हुआ हूँ यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं एक बार यीशू के पीछे चलने का निर्णय लिया पीछे नहीं मुड़ना लू का चौदह सताईस ऐसी जो कोई अपना क्रूज न उठाये और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं कहीं ऐसा न हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका यह कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं दस हजार लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता हमें यशु के पीछे चलने से पहले उसकी कीमत चुकाने के विषय में सोचना चाहिए अगर हम पीछे मुड़ते हैं, तो परमेश्वर के लिए शर्मिंदा का कारण है बपतिस्मा एक प्रकार की आज्ञाकारिता की प्रक्रिया है जो दर्शाती है की प्रभु यशु हमारे जीवन का मालिक है ईशु मसीह ने बपतीसमा लेने के बाद अपनी धरती की सेवकाई का आरम्भ सुचार प्रचार करने के द्वारा किया अब प्रभु यीशु हमारे जीवन का मालिक है इसलिए हमें भी सु समाचार का प्रचार करना जरूरी है पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि थी? चुनौती जो भी आपने सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताए